दर्शन हुआ और देखने लगे। देखो कौन पाए नसाई, खोटी दासी के कुसंग का फल है। राज मर्यादा को करके। और यहां, ए को यहां तक ला दिया और विचर जिनका चुगलखोरी ही धंधा बिना चुगलखोरी के पेट नहीं भरता वे विचार करने लगे कि हम कैसे अपनी लूटमारी में सफल हो इनके घर में कला हो जाए तो हम अपनी मन की कर पाएंगे तो उन दुष्ट मंत्रियों ने तैयारी कर ली क्योंकि उस समय राजा मानसिंह और माधव सिंह दिल्ली गए थे अकबर के यहां मौका मिल गया और वहां दूतों को भेजने की तैयारी हो गई और महाराज बड़ा भारी षडयंत्र चा गया बड़े बूढ़े सेवकों को रुपया देकर तैयार किया गया तुम जाकर सीधे महाराज के सामने रोने लग जा बहुत रोना महाराज तुम्हारा रोना सहन नहीं कर पाएंगे ए, तुम अब तक कभी रोए नहीं आज क्यों रो रहे हो तब कहना महाराज पहले मुझे अभय दान दो तब बोलेंगे क्या अभय दान परिवार की आपके परिवार की राजमहल की बात है आपसे कह रहे हैं महाराज सुना नहीं जा रहा है फिर बढ़ करके वर्णन करना रानी ने ऐसा किया ऐसा किया मोड़े बाबाजियों के बीच में आके बैठ गई नाचने कूदने लगी और जो कुछ तिल ताड़ बना करके कहना इधर तो ये दुष्टों ने अपना काम शुरू कर दिया और इधर नगरवासी सब कृतकृत्य हो गए रत्नावती के प्रेम को दर्शन करके बोले वस्तुता हम लोग तो धन्य हैं हमारे यहां भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ है ये सब नतमस्तक हो गए रत्ना, रानी रत्नावती के चरणों में अब तो रत्नावती ने कहा हे संत भगवान मेरी इच्छा हो रही है मैं अपने हाथ से आप सबको परोस के जिमाऊं आज भी हमारे वृंदावन अयोध्या में टकसारी संतों की पंगत में परोसने की बात तो छोड़ दो माताएं निकल जाए ना तो टकसारी महात्मा उठ के चले जाएंगे पुरानी मर्यादा है कि पंगत में महिलाएं न में ये पुरानी मर्यादा है। संतों की सैकड़ों सालों से चली आ रही है कोई पेंट वाला घूम जाए तो भी साधु उठ के खड़े हो जाए यहां तो परोसने वाले का भी हाथ पकड़ लेते हैं वहां महाराज किसी साधु का हाथ पकड़ लो तो पूरी बाल्टी ऊपर डाल देगा हाँ अग्नि के पास वैसी रहते हैं गर्म रहते हैं स्वभाव बहुत आचार विचार होता है एक यहाँ के गुजरात के कुछ लोग थे भंडारा हुआ वृंदावन में एक जगह श्री गोविंदास जी महाराज की यहाँ की घटना है वो तो खीर परोस रहे थे महात्मा वो संतों की डंकी भी बहुत बड़ी होती एक बार में आधा शेर खीर आती है कितना बड़ा डंका खीर का तो जैसी उन्होंने डंकी भरी खीर की कटोरा सामने धरा यहां तो छोटे छोटे बाट के चलते हैं पर कहा हमारे यहां छोटी कटोरी है ही नहीं जो है उसी में ले लो जैसे ही महात्मा ने खीर परोसी बस पूरा हाथ पकड़ लिया उनका अब महाराज बाल्टी वही धरे दी बोली खानी पड़ेगी पूरी क्योंकि तो अब तो तो रसोई में भीतर जाने लायक नहीं तुमने छू कैसे दिया उनको फिर वो बेचारे जितने गुजराती भाई थे उस सब को खानी पड़ी वो खीर सब मिलजुल करके खाई तो क्योंकि पाना शुरू कर दिया था वो पाते पाते पकड़ लिया बाल्टी हाथ से यहां तो ज्यादा जूठा सकरे का ज्यादा विचार यहां नहीं किया जाता है लेकिन यहां जब रानी ने कहा तो वे ब्रजवासी संत वे ऐसे प्रेम के अधीन हो गए कि उन्होंने कहा कि अब तो हम तुम्हारे हाथ बिक चुके हे रानीजू तुम पैर से कुचल के भी अन्न दोगी तो हमें खाने में संकोच नहीं होगा क्योंकि हम तुम्हारी रसरी को जान चुके हैं तुम्हारी प्रीति को देख चुके हैं इसलिए उल्लासपूर्वक जिमाओ हमें कोई संकोच नहीं भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार प्रिया जी और श्री नाभा गोस्वामी जी के शिष्य श्री गोविंद दास जी भक्तमाली ये दोनों बरसाना पधारे आज से चार साल पुरानी घटना है और भक्तमाल की कथा श्री गोविंदास जी नाभाजी के शिष्य भक्तमाल की कथा कहें तो कैसी कथा होगी आप सोचिए और प्रियादास जी वहां विराजमान हो तब कैसी कथा होगी आप सोचिए बड़ी धूम मची भक्तमाल की कथा की एक ब्रजवासिन आई गोपी चिकसौली गांव की चिकसौली वही है चिक्सौली की एक गोपी आई बोली बाबा सबके यहां तो आपने मधुकरी करी हमारे यहां तो करी ना है मधुकरी हमने तो कजू खवायो पवाओ ना बोले अब तो हम कल तो हम चले जाएंगे मैया फिर कभी आएंगे तो तेरे यहां ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे वो ऐसी प्रेमनी मैया कि रात को गई तो चिंता के मारे उसको नींद नहीं आई आज ही रात को ही नहा धो के उसने बढ़िया हलुआ पूरी खीर और साग बनाई वो बना करके ठीक सबेरे चार बजे अब यहां रात्रि को एक डेढ़ बजे तक तो चली थी संत बैठ गए सत्संग होने लग गया ठीक चार बजे प्रिया दास जी और गोविंद दास जी उठे थे और लोटा लेकर प्रभाती कर रहे थे और वो गोपी महाराज सिर पे रखे हुए हलुआ फूड़ी खीर सब लेकर पहुंच गई और पहुंच के बोली बाबा कहाँ गयो बाबा कहा गये मैं तो मैं वो तो बाबा ने सोभन ही दियो मैं तो मार लियो बाबा ने भुजवासी तो बोलते हैं मार लियो बाबा ने बाबा चलो जाएगा फिर पतो में बड़ी बूढ़ी मर जाऊंगी मन की मनी में रह जाएगी मैं लेके आई हूं कहा बाबा तो प्रिया जी महाराज टीकाकार और श्री भक्तमाली माली गोविंददास जी महाराज बोले राधे श्याम मैया सीताराम मैया ये बैठे अरे बाबा तेरी बुद्धि खराब है गई तू बाबर है गयो सवेरे सवेरे सूखी लकड़िया चबाय रहे हो दातुन कर रहे थे न ले सवेरे सवेरे सूखी लकड़िया चबाए रहे देखो मैंने कितने प्रेम ते रसोई बनाई गोपाल जी को जल्दी नहलाए नहाल धुलाए के भोग धरायो लगाए के मैं ले बाबा पाले भूलगा तो महाराज वो तो दातुन कर रहे थे उसने वहीं पत्तल परोस दिया ऐसी भोरी भूपी जैसी पत्तल परोसा प्रिया जी और गोविंद जी ने दातुन को मुंह से फेंक दिया बिना कुल्ला किए पाने लग गए आज से 400 साल पुरानी बात है हा हा हा हमारे संतों ने कहा है नेम हाथी है और प्रेम सिंह है नेम हाथी है और प्रेम सिंह श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज उनकी जमात ब्रज में घूम रही थी नाबाजी के गुरु जी की घटना है और संत पंगत कर रहे थे जमात में अपने आप बनाते पाते हैं ठाकुर जी को भोग धरा के सब साधु पा रहे थे और कुछ नहीं था साग रोटी टिक्कल मोटे मोटे साधुसाई रामरोट और साग परोसा जा रहा था और एक गुजरी वो दही की मटकी लेके दही बेचने जा रही थी उसने संत जीमते हुए देखे तो इतने भाव में भर गई वो जूती पहरे ही पंगत में घुस गई जमात की पंगत में जूती पहरे थी जूती पहरी पंगत में घुस गई और घुस करके दही फेरने बाबा दही बाबा दही बाबा दही सब दही, दही फेर लिए महात्मा तो महाराज कुछ महात्माओं की त्योरी चढ़ने लगी तो श्री अग्रस्वामी जी ने इशारा किया इसमें यह विदेह अवस्था में है इसको दोष नहीं इस प्रेमी के पदार्थ का कुछ वो महाराज जूती पैर के उसने सब दही फेर दिया और सब पागे दही बाद में जब दही खत्म हो गया तब तो उसकी अपने पैरों पर नजर गई हाय हाये बाबा मुत बड़ो अपराध है गयो में तो जूती पैर के पंगत में घुसे आई बोले बाबा बोले गोपी तू रोए मत तेरी चरण रज की कामना उद्धव जी करें और ब्रह्मा जी करें और ये जूती तो तेरी चरण रज को रोज ही प्राप्त करे तो ऐसी जूती पंगत में धसी चली आई तो कौन सो गजब है ये प्रेम की बातें हैं प्रेम पथ प्रेम में विधि ही निषेध हो जाता है और निषेध ही विधि बन जाती है ये प्रेम का उल्टा पंथ है अब तो रानी ने अपने हाथ से परोस के जिमाया और परोस के जिमाया ही नहीं ब्ली पवाई माला पहराई प्रेम में नाने हेम थार ले उम चली प्रेम में ना हेम थार ले उम चली द्रग धार सो पड़ोस कै जिमाई है चल रंग धार सो कै के है भीज गए साधु ने सागर अगाध देखी भीज गए साधु ने सागर आगाध दे जो भिजा हुआ है वही भिजा सकता है रानी भिजी थी इसलिए संतों को भी उसने भिजा दिया उस संतो भिजे थे ही भीज गए संत भीज गए साधु नेह सागर अगाध देख निमेख तजी। संतों के पलक गिरना बंद हो गए क्योंकि रानी प्रेम विफ्वल होकर असुधार बह रही है संतों को परोस करके जिमा रही है और चंदन लगाए आनी बीरी खवाए चंदन लगाया बीरी पवाई और बीरी पवाने के बाद माला पहनाई और माला पहनाने के बाद फिर क्या कहा आहा। फिर कहा श्याम चर चा चलाए चख चक्छु। रूप सर साम चर चा चलाए चूप सर साए चख मने नेत्र चक्षु रूप सरस आए हैं प्रत्यक्ष दर्शन हो गया ना प्रत्यक्ष दर्शन और आलिंगन से कृष्ण का हो चुका है बोले अब रूप से नेत्र सरस हो गए हैं श्याम चर्चा चलाई अभी तो पंगत हुई थी पंगत के तुरंत बाद चर्चा अरे भाई दुष्ट जस्त कथार्थ कारो छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा छोड़ी नहीं जा सके दुष्ट जस्त कथार्थ श्याम चर्चा चलाई और अब झूम परी गांव झूमी आए सब को देख निरपाश लिखी मानस पठाए भेज दिया इधर ये सारा परिवर्तन माधव सिंह महाराज के सुपुत्र अर्थात रानी रत्नावती के एकमात्र पुत्र युवराज श्री प्रेम सिंह पुत्र का नाम था प्रेम सिंह ही युवराज पद पर विराजमान थे तो महाराज जब वहां जाते तो युवराज ही राज्य को संभालते थे बहुत समय हो गया महाराज नहीं आए इसलिए युवराज भी दिल्ली में दर्शने गए अपने पिता का और अपने ताऊ जी का मानसिंह और माधव सिंह जी का दर्शन करने गए अब अपनी माता के भक्ति के संस्कार के कारण पुत्र में भी भक्ति का संस्कार पड़ा तो पुत्र भी अब वैष्णव हो गया हाथ में माला झोली मस्तक पर तिलक गले में जुगल तुलसी की कंठी और जिह पर युगल मे वहां पहुंचे और इसके पहले ही चुगलखोरों ने लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा और महाराज को चिट्ठी भेजी बड़े बूढ़े सेवकों को रोने गाने के लिए भेज दिया चार ही पश्चिं राज आंख तो होती नहीं राजाओं के राजा को आग लगी थी पर करके अरे राम राम सारे आमिर की प्रजा छीछी कर रही है रानी ने राजपूतानी मर्यादा शान बान को धो डाला चूल्हे में भाड़ में झोंक दिया हाय हाय में मुह दिखाने लायक नहीं रहा बहुत दुखी थे महाराज मान सिंह माधव सिंह माधव सिंह क्रोध में तिल मिला रहे थे उसी समय प्रेम सिंह ने आकर प्रणाम किया कहता न जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी पड़ जाए प्रेम सिंह ने घी का काम किया जैसे ही महाराज को प्रेम सिंह ने प्रणाम किया जैसे ही महाराज को प्रणाम किया प्रेम सिंह ने पिताजी को प्रणाम किया मंत्रियों ने कहा युवराज महाराज प्रेम सिंह जी सरकार के चरणों में जुहार कर रहे हैं तो देख तो लिया था पर नहीं देखा जब दो एक द्वारा फिर सेवकों ने कहा महाराज राजकुंवर साहब प्रेम सिंह जुहार कर रहे हैं तिरछी लाल लाल दृष्टि से देखा तो और आग लग गई मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी दुत्कार करके कहा अरे ओ मुंडी बैरागिन के राजा के शब्द क्या है अरे ओ मुंडी बैरा गिनके पुत एक गाली है एक तरह की मौड़ा कहना कहते तो घुटी दवाई और मोड़ो बाबा जी इनको का ठिकानो कहां आए कौन है कैसे है? तो साधुओं को लोग व्यंग का शब्द है मौड़ा मौड़ा ऐसे यहां तो मौड़ा शब्द का अर्थ दूसरा होता है मोड़ू थी गयो तो मोड़ा तो यहां दूसरा होता है मोड़ा मोड़ू अलग होता है पर मोड़ा हमारे ब्रज भाषा के शब्द में मोड़ा शब्द जो है वो ऐसा होता है मोड़ा माने संत के प्रति उपेक्षा का शब्द वो मोड़ा बाबा जी है। तो रानी को रानी ना कहकर मुंडी बैरागिन कहा अब बैरागिनों बैरागियों के संग में पड़कर वह तो मुंडी बैरागिन हो गई अरे वो मुंडी बैरागिन के पूत तू यहां क्यों आया अपना मुंह दिखाने महाराज इतना कठोर नहीं बोले थे कभी इसके पहले और यह भी कोई सामान्य नहीं है युवराज पद पर अभिषेक हो चुका है प्रेम सिंह का आखिर तो क्षत्रिय पांच वर्ष के बालक नहीं सहन कर पाए थोड़ी सी बात तो ये तो युवराज हैं कैसे सहन कर पावे त्योरी चढ़ गई पर मर्यादा है इसलिए पिता के सामने कुछ बोले नहीं अपने निवास में महल में आ गए और मन में विचार करने लगे मैंने पिताजी का ऐसा कोई अपराध तो किया नहीं फिर पिताजी इस प्रकार से हमसे क्यों इस रुष्ट हैं? सेवकों से भाई क्या बात है हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्या बात है बोले ऐसी ऐसी चिट्ठी आई है और चुगलखोरों ने ऐसी ऐसी बात कही है तो आपकी माता की भक्ति की बातों को सुन करके ही उन्होंने ऐसा उपेक्षा वचन कहा आपके प्रति प्रेम सिंह ने कहा कि मेरी माता ने कोई अपवित्र कार्य तो नहीं किया भजन में लगी है सत्संग में लगी है संतों को परोस के जिमा दिया तो कौन सा पाप हो गया कौन सी उसने अपनी मर्यादा को नष्ट कर दिया और पिताजी इतनी सी बात से नाराज हैं, पर चलो हमें एक खिताब मिल गया मुंडी बैरा गिनके पूताब मुझे मिला प्रेम सिंह वस्तुता प्रेम सिंह है हम तो कहेंगे ए बढ़ के एक प्रेम सिंह रो पड़े और प्रेम सिंह ने कहा अब तक तो मैं सोचता था कि मेरे जैसे रजोगुणी तमोगुणी जीव का क्या कल्याण होगा मुझे अपने कल्याण कल्याण में निश्चित संदेह दिखाई पड़ता था पर आज संदेह निवृत्त हो गया मैं कल्याण का भाजन बन गया क्यों बोले अब मैं किसी रानी का राजकुमार नहीं मैं राजपूत नहीं मैं किसी मुंडी वैरागिन का पूत हूं और प्रणत कुटुंब पाल रघुराई भक्त संबंध का आदर करते हैं मेरा संबंध पिताजी ने भक्ता से जोड़ दिया मेरा कल्याण निश्चित हो गया मैं जीवन मुक्त हो गया और जैसे किसी को जीवन मुक्त होने पर प्रसन्नता हो ऐसी प्रसन्नता प्रेम सिंह को हुई और उन्होंने तुरंत नाच वालों को बुलाया बोले तो सहनाई बजाओ नगाड़ा बजाओ कीर्तन करो हम भी नाचेंगे तुम लोग भी नाचो ओ हीरा मोती पन्ना पुखराज लुटाना शुरू किया अब अकबर के दरबार से मान सिंह माधव सिंह आए यहां देखा तो यहां तो पूरा महोत्सव का वातावरण बोले तो इतनी खैरात क्यों बढ़ रही है ये क्या हो रहा है तो किसी चुगलखोर ने फिर कह दिया महाराज आपने मुंडी बैरागन का पूत कहा था तो मैं अब मुंडी बैरागन का पुत हो गया इसी खुशी में यह उत्सव किया जा रहा है अब तो महाराज ने कहा बस निर्लजता की भी हद हो गई अब मैं शहन नहीं कर सकता म्यान से तलवार निकालिए आज मैं प्रेम सिंह का वध करूंगा भले ही हमारा वंश वंशहीन हो जाए और उस इसकी मां को भी खत्म कर दूंगा तो रोश आ गया तलवार म्यान से निकाल आग लगाने वाले दोनों तरफ आग लगाते हैं अरे महाराज ये नौबत औवत बंद करो क्यों क्या हो महाराज ने तलवार निकाल ली है धर्म के पीछे पांडव अपने सौ भाइयों को मार सकते हैं भीमसेन तुम्हें अधर्मी पिता को दंड नहीं दे सकता मुछ पर ताव दिया प्रेम सिंह ने भी म्यान से तलवार निकाली आप देखिए दिल्ली दिल्ली की परिस्थिति है और पिता पुत्र में तलवार तन गई क्या कहें बलिदानी सेवक सब जगह होते हैं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 उसमें पिता पुत्र दोनों मारे जाएं तो इनके तो मन की हो जाएगी और इसका प्रजा में क्या संदेश जाएगा बड़े बूढ़े गए बोले आपको रोष है तो आप मेरे सिर को धड़ से अलग करके अपने अपनी तलवार की प्यास बुझाइए किंतु यहां मुसलम मुगलों के शासन में दिल्ली में रहकर महल के भीतर रहकर के पिता पुत्र का सिर कट जाए ये शहन नहीं है चुगलपुरु ने गलत चुगली की है जा मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि ये केवल राजा हैं और प्रेम सिंह राजकुमार होते हुए भी भक्त हैं भक्त दुराग्रही नहीं होता ये भक्त की पहचान है हट धर्म नहीं होता उन्होंने कहा देखो आखिर तो आपके पिता हैं बोले तो हाँ पिता आप भगवान के भक्त बनते हो राम जी ने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए चौदह वर्ष का वनवास भोगा और आप इतनी सी बात पर पिता की बात पर इतने नाराज आप तलवार दिखा रहे हैं क्या भगवान प्रसन्न होंगे इससे ऐसा समझाया उन सूची सेवकों सेवकों ने सेवकों ने वृद्ध कि प्रेम सुजित हो गए मेरी प्रार्थना है इस तलवार को मान में कर लें ले तो रहे तब क्या करें बोले आपके ठंडे होते भी ठंडे हो जाएंगे बहुत नौबत बच गई है अब बंद करवा दें दे ठीक है बंद करवा उत्सव बंद हो गया बोले देखो राजकुमार कितने सुशील है मान गए अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए राजा का भी करो ठंडा हो गया इस तरह से पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने की स्थिति को शुचि सेवकों ने बचा लिया अब चरित्र तो एक एक कवित्र की व्याख्या करें तो भी कई दिन चाहिए अब वहां से लौट करके महाराज मान सिंह माधव सिंह जल्दी आ गए यहां और प्रेम सिंह को कहा कि तुम अब यहां यही रहो प्रेम सिंह वहीं थे और मान सिंग, माधव सिंह आ गए आकर के हाँ बड़ी विलक्षण घटना अभी राजा आए नहीं इसी बीच में प्रेम सिंह ने चिट्ठी लिखी अपनी मां को चिट्ठी लिख के मां से कहा कि मां पिताजी ने मुझे मुंडी, मुंडी बैरागिन के पूत का खिताब दे दिया है उपाधि दे दी और मैं इस उपाधि को पाकर बहुत प्रसन्न हूं पर मुझे एक बात की बड़ी पीड़ा है पिताजी ने मुंडी बैरागिन आपको कहा और आप आज भी राजमाता बनी हुई बैठी हैं, राज रानी बनी हुई बैठी हैं, यह जानकर मुझे बहुत कष्ट है आप असली अर्थ में मुंडी बैरागन क्यों नहीं बन जाती हैं? जिस दिन आप ऐसा कर लेंगी उस दिन मेरी छाती तो फूल जाएगी बस पत्र जैसे ही रानी के हाथ में पड़ा रानी रो पड़ी छाती से लगाया ले आज मेरी कोख धन्य हो गई ऐसा भक्त पुत्र प्रकट हुआ जननी जने तो भक्त जने कै के, के सूर ना तो जननी बांझ रहे काहे खोवे नूर ऐसा भक्त पुत्र प्रकट हुआ जो हमको मुंडी बैरागन बनने की सलाह देता है राजमहल से आ गई और संत कीर्तन कर रहे हैं वहीं संत रो रहे हैं और रानी ने नापित को बुलाकर कहा नाई को बुलाके कहा इन काले काले केसों को मूड दो अब इस बाह्य सौंदर्य की कोई आवश्यकता नहीं है रानी ने अपने केस मुड़वा दिए कौन से केस मुड़वा दिए आह कहते हैं वे केस मुड़वा दिए जिनमें इतर और फुले लगा हुआ था लिखो दे पठाए देगी मानस ले आए जहा लिखो गए दे पठाए देगी मानस ले आए, रानी भक्ति सानी हाथ दई पाती बाचिए हा रानी भक्ति सानी हाथ दई पाती बाचिए आयो ची रंग बाची सुत को प्रसंग बार बाची सुत को प्रसंग बार भीजे जे फुले दूर किए प्रेम सांची बार भीजे जे फुलेल दूर किए प्रेम की, की सच्चाई को रानी ने दिखा दिया केसिल को मुड़वा दिया और अपने ठाकुर को कौन से ठाकुर अपने श्री ठाकुर जी को जो इंद्र के श्री मदन मोहन लाल जी प्रगटाए थे उनको छाती से लगाकर एक वस्त्र में रानी संतों के यहां आकर ठाकुर पधरा दिए और संत रो रहे हैं हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के घुघराले केस जब उनको नाई ने मुंडन किया उस समय जो लोगों की दशा हुई वही दशा आज संतों की रानी के केस मुड़ते हुए देखकर हो रही है धन्य है रानी तूने शरीर धारण करने का फल पा लिया इतने बड़े राज्य भोगों को तिलानजलि देकर के तू मुंडी बैरागन सच्चे अर्थों में बनना चाहती है धन्य है केस मुड़वा दिए रानी के अश्रुपात हो रहे हैं राज वस्त्रों को त्याग दिया आभूषणों को त्याग दिया बाला में बैरागण होंगी जय भेसा मारो गिरधर रीजे मैं तो सोई भेस धरूंगी बाला मैं बैरागण होंगी आज सच्चे अर्थों में बैरागिन बन गई अब ये बात जब मानसिंह को फिर चुवलखोरों ने कही तो एक बार तो तलवार खिंची थी ठंडी हो गई अब जब ये देखा तूल अब तो अति हो गई मैं जिंदा हूं और रानी ने सिंदूर पूछने की क्या चले बाल ही मुड़वा दिए ये तो अति हो गए अति सर्वत्र वर्जे अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा प्रेम सिंह को वहीं छोड़ा और मान सिंह माधव सिंह दोनों आमेर नगर में लौट के आ गए राजा लोग महाराज बड़े कुशल होते हैं, बाहर से व्यक्त बिल्कुल व्यक्त नहीं होने दिया कि कोई परेशानी में है हसे प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से सबसे मिले जुले फिर एकांत में, में मंत्रणा की अपने उन विश्वस्त चुगलखोरों के साथ क्या मंत्रणा की मंत्रणा में एक ही बात कही गई क्या बोले तो नाक तो कट गई नाक तो कट गई पर उस कटी हुई नाक में से रक्त बह रहा है रक्त बहने का तात्पर्य है कि रानी नाच गा रही है यही रक्त बह रहा है ये रक्त कैसे सुखाया जाए नाक तो कट गई दुनिया वाले नाक का अर्थ जानते कहा हैं नाक का अर्थ तो हमारी श्री कर्मेती जीजी जी जानती हैं नाक एक भक्ति मुख लोक में न पाइये सही अर्थों में रत्नावती ने राजवंश की नाक संभार दी पर इन अभागों को अनुभव हो रहा है नाक कट गई लोहू बह रहा है ये कैसे इसको सुखाया जाए कैसे इसको दूर किया जाए सुगलखोरों ने बहुत अच्छी सलाह दी इन शकुनी के संप्रदाय वाले लोगों में भगवान पता नहीं कहां से बुद्धि इतनी दे देते हैं वे बोले देखो महाराज आपने यदि रानी का वध किया तो इस समय सारा नगर रानी के पक्ष में है हम लोग कुछ निष्ठावान राज परिवार के सेवक ही आपके पक्ष में हैं बाकी तो सारा नगर रानी का भगत बन गया पता नहीं क्या जादू कर दिया साधुओं ने सब कथा कीर्तन में जाते हैं सारे नगर में कथा कीर्तन की बाढ़ आ गई है अब एक उपाय होना चाहिए बांस लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए ये होना चाहिए यह कैसे हो बोले महाराज एक नरभक्षी शेर आमेर के जंगलों में उपद्रव कर रहा है उसको हम लोग पकड़वा लेते हैं उसको पिंजड़े में बंद कर देते भूखा रखते हैं और इसके बाद अवसर देखकर पिंजड़े को संत निवास की तरफ खोल दिया जाएगा जहां रानी रह रही है वहा खोल दिया जाएगा और शेर भीतर जा कर के रानी को खाएगा दासी को खाएगा वहां जितने साधु ढोल मंजीरा बजा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कर रहे हैं उनकी भी बढ़िया मरम्मत करेगा और बाद में हम लोग कुछ गोलीबारी करेंगे शेर को मार देंगे और फिर आप कहना कि अरे राम राम महल में दुर्भाग्य से ये घटना घट गट गई पिंजरा कैसे खुल गया किसने खोल दिया कोई बात नहीं एक जांच समिति गठित की जाएगी वो एक वर्ष में रिपोर्ट तैयार करेगी फिर विचार किया जाएगा आखिर ये दुखद घटना क्यों घटी इस पर विचार किया जाएगा राजनीतिक लोग ऐसा ही करते हैं ऐसी ही तैयारी पूरी की गई षड्यंत्र तो पहले से लोग बना के तैयार करते हैं घटित भी करा देते हैं इसके बाद फिर समिति गठित करते हैं और घड़ियाली आंसू बहाने लग जाते हैं घड़ियाल एक होता है जल जल में ही रहता है और जल में आंख खोल के रहता है जब जल से बाहर निकलता तो उसकी गहरी आंख में पानी भरा होता वैसे बहता तो रोता थोड़ी है वो तो, तो पानी बहता उसका स्वभाव है ऐसे ये रोना भी बहुत अच्छा जानते हैं आप रोने लग जाना बस प्रजा की सहानुभूति आपके प्रति आ जाएगी राजा ने उनको पुरस्कार दिया कहा यह तो बानगी है काम बनने पर तुमको मुंह